श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जटाधारी तथा वात्सल्य भाव की साधना द्वादश अध्याय श्री रामकृष्ण देव की कृपा प्राप्त कर मथुर बाबू के अनुभव तथा आचरण सन 1861 के अंत में पुण्यवती रानी रासमढ़ी के दिवंगत होने के बाद भैरवी श्रीमती योगेश्वरी का दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आगमन हुआ था तब से लगाकर सन 1863 के अंत तक श्री रामकृष्ण देव ने तंत्रोक्त साधनों का अनुष्ठान किया था हम पहले ही यह कह चुके हैं कि उस समय प्रारंभिक काल से ही मथुर बाबू देव सेवा का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर धन्य हुए थे और उनसे पहले ही बारंबार परीक्षा कर देखने के फलस्वरूप मथुर बाबू को श्री रामकृष्ण देव के अधिष्ट पूर्व ईश्वरानुराग संयम तथा त्याग वैराग्य के संबंध में दृढ़ निश्चय हो चुका था किंतु आध्यात्मिकता के साथ ही साथ उनके अंदर कभी कभी उन्मत्तता रूप रोग का संयोग होता है या नहीं इस बात का वे कोई निश्चय नहीं कर पाए थे तंत्र साधना के समय उनके मन से यह संशय पूर्ण रूपेण दूर हो गया इतना ही नहीं अपितु अलौकिक विभूतियों का बारम्बार प्रकाश देख उनके मन में यह दृढ़ धारणा हुई थी कि उनके इष्ट देवी उन पर प्रसन्न हो श्री रामकृष्ण देव को अवलंबन कर उनकी सेवाएं ग्रहण कर रही है, उनके साथ रहकर सब प्रकार से उनकी रक्षा कर रही हैं एवं उनके प्रभुत्व तथा वैश्विक अधिकार को पूर्णतया अक्षुण्ण रखकर दिनों दिन उन्हें विशेष रूप से मर्यादा तथा गौरव सम्पन्न बना रही हैं मथुर बाबू उस समय जिस कार्य में हाथ लगाते थे उसी में उन्हें यश मिलता था तथा श्री कृष्ण देव की कृपा प्राप्त कर अपने को विशेष रूप से दैव सहाय संपन्न अनुभव किया करते थे इसलिए श्री कृष्ण के साधना साधनानुकूल द्रव्यों का संग्रह संग्रह करने एवं उनके अभिप्रायानुसार देव सेवा तथा अन्यन््यों के लिए मथुर बाबू का उस समय पर्याप्त अर्थव्यय करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी साधना की सहायता से साव में आध्यात्मिक शक्ति का नित्य प्रति जितना विकास हो रहा था उनके श्री चरणाश्रित मथुर बाबू के अंदर भी उतना ही समस्त विषयों में बल साहस तथा उत्साह बढ़ने लगा था ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास स्थापन करने के पश्चात उनका आश्रय तथा कृपा प्राप्त कर भक्त अपने हृदय में जिस प्रकार अपूर्व उत्साह तथा शक्ति का अनुभव करते हैं उस समय मथुर बाबू की अनुभूति भी ठीक वैसी ही हुई थी किंतु रजोगुणी संसारी मथुर बाबू की भक्ति श्री रामकृष्ण देव की सेवा तथा पुण्य कार्यों के अनुष्ठान तक में ही सीमित रहती थी आध्यात्मिक राज्य के अंदर प्रविष्ट हो गूढ़ रहस्यों को प्रत्यक्ष करने के निमित्त आगे नहीं बढ़ती थी परंतु ऐसा न होने पर भी मथुर बाबू ने अपने हृदय में यह निश्चित रूप से अनुभव किया था कि श्री कृष्ण देव ही उनके बल बुद्धि तथा भरोसा हैं वे ही उनके इस जन्म तथा पर जन्म के सहायक हैं एवं उनकी वैशिक उन्नति तथा मर्यादा प्राप्ति के मूल कारण भी वे ही हैं श्री रामकृष्ण देव की कृपा प्राप्ति के बाद मथुर बाबू ने अपने को जो विशेष महिमान्वित अनुभव किया था उसका परिचय उनके तत्कालीन कार्यों से हमें देखने को मिलता है रानी रासमणि का जीवन वृत्तांत नामक बंगला ग्रंथ से पता चलता है कि उस समय सन 1864 में उन्होंने अत्यंत जय साध्य अन्न मेरु व्रत का अनुष्ठान किया था हृदय कहता था कि उस व्रत के समय ब्राह्मण पंडितों को प्रचुर मात्रा में सोने चांदी के अतिरिक्त हजार मन चावल तथा हजार मन तिल दान किया गया था तथा सहचरी नामक प्रसिद्ध गायिका का कीर्तन राज नारायण जी का चंडीगान तथा धार्मिक नाटक आदि के द्वारा दक्षिणेश्वर काली मंदिर कुछ दिन के लिए उत्सव क्षेत्र में परिणित हुआ था इन गायक गायिकाओं का भक्तिरसपूर्ण संगीत सुनकर श्री रामकृष्ण देव को बारंबार भाव समाधि में मग्न होते देख श्री मथुरा नाथ जी ने श्री रामकृष्ण देव की परितृप्ति के तारतम्य को ही उन गायकों के गुणोत्कर्ष के आंकने का साधन माना था तथा उन लोगों को बहुमूल्य दुशाला रेशमी वस्त्र तथा प्रचुर धन पारितोषिक के रूप में प्रदान किया था पूर्वोक्त व्रतानुष्ठान के कुछ काल पूर्व वर्धमान राज के प्रधान सभा पंडित श्री पद्मलोचन जी के गंभीर पांडित्य तथा अभिमान शून्यता की बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव उन्हें देखने गए थे श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि अन्न मेरु व्रथ के उपलक्ष में आयोजित पंडित सभा में पद्मलोचन जी को लाने तथा उन्हें दान देने के निमित्त मथुर बाबू का विशेष आग्रह हुआ था श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनकी अविचल भक्ति की बात सुनकर मथुर बाबू ने उनको आमंत्रित करने के लिए हृदय को भेजा था पर विभिन्न कारणों से उस आमंत्रण को स्वीकार करना श्री पद्मलोचन जी के लिए संभव नहीं हुआ था पंडित पद्मलोचन जी की चर्चा हमने अन्यत्र विस्तार पूर्वक की है तांत्रिक साधना साधनानुष्ठान के पश्चात श्री रामकृष्ण देव वैष्णो मत के साधनों की ओर आकृष्ट हुए थे निरीक्षण करने पर इसके कुछ स्वाभाविक कारण प्राप्त होते हैं प्रथम तो यह कि भक्तिमती ब्राह्मणी वैष्णोतंत्रोक्त पंच भावाश्रित साधनों में स्वयं पारंगत थी तथा उन भावों में से किसी एक का आश्रय लेकर बहुत दिनों तक वे उनमें तन्मय रहती थी नंदरानी श्री यशोदा के भाव में तन्मय हो बाल गोपाल ज्ञान से श्री राम देव को भोजन कराने की बात इससे पहले कही जा चुकी है अतः वैष्णव मतानुकूल साधनों में उनका श्री कृष्ण देव को उत्साह प्रदान करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है दूसरा कारण यह है कि वैष्णव कुल में जन्म लेने के कारण श्री कृष्ण देव के लिए वैष्णवी भाव साधना में अनुरक्त होना स्वाभाविक ही था कामार्पुकुर क्षेत्र में यह साधन विशेष रूप से प्रचलित रहने के कारण बाल्यावस्था से ही श्री रामकृष्ण देव को उनके प्रति श्रद्धा संपन्न होने का सुयोग प्राप्त था तीसरा तथा सबसे अधिक विशिष्ट कारण यह है कि श्री रामकृष्ण देव के भीतर आजीवन पुरुष तथा स्त्री इन दोनों स्वभावों का अदृष्ट पूर्व संयोग देखने को मिलता था उनमें से एक के प्रभाव के कारण वे सिंहश्री निर्भीक विक्रमशाली तथा सब विषयों में कारणान्वेषी तथा कठोर पुरुष प्रवर के रूप में दिखाई देते थे तथा दूसरे का विकास होने पर ललनासुल ललना सुलभ कोमल कठोर स्वभावशील बनकर अपने हृदय से जगत के समस्त पदार्थ तथा व्यक्तियों को देख वे को वे देख रहे हैं तथा उनकी नापतौल कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता था इसी कारण से उनके लिए स्वभावतः ही कुछ विषयों के प्रति तीव्र अनुराग तथा कुछ के प्रति विराग उपस्थित होता था तथा भावावेश अनेक दुखों को सहर्ष स्वीकार करने को वे तैयार रहते थे किंतु भाव रहित अवस्था में साधारण व्यक्ति की तरह कोई कार्य नहीं कर पाते थे